अत्रपात्रम् <tune> ओ <tune> वर्णे संघ्यक्षण आरंभ केो दौ वर्णे एक छेतीक क्रियापद विवचन प्रथमा विवक्ति के प्रथम पुरुष के तो देश वर्णे संध्यक्षरा आरंभ के भगत यहां संध्यक्षरा में पृष्टि विभक्ति का बहुवचन है तो संध्यक्षर संध्यक्षरा संध्यक्षराणी बहुवचन में संध्यक्षराणी ये अक्षरम है ना नपुंसक लिंग में तो संध्यक्षराणी तो संधक्षराणी में जो समास है युवा षि बहुवचने सध्यक्षर तो बहुवचंद्यक्ष वर्ण यहाँ दव वर्ण ये तिवर्ण वर्ण यण तध्यक्षर द्वौ वर्णौ यस्य तद् द्विवर्णं तानि द्विवर्णानि इति बहुव्रीहि समासः द्वौ वर्णौ यस्य तद् तानि द्विवर्णानि संयक्षराणि इति बहुव्रीहि समासः स्वामीजि आदि द्विवचन का ही है ना स्वामी जी धान ही बहुवचन का है ना हाँ जी हाँ समास में तो दो वर्ण है ना दो वर्णों के इसलिए द्विवचन में है हाँ जी और जब द्विवर्णम समास हो गया हाँ द्वर्णो द्विवर्णम यह समस्त हो गया हा जी और द्विवर्णम जो है द्विवर्णम किसका विशेषण है संजक्षर का है तो द्विवर्णम संजक्षरम भवती यहां तक समास हो गए बहुरी अब इसको बहुवचन करना है तो तानी द्विवर्णानी बहुवच तानी द्विवर्णानी संध्यक्षरानी ऐसा में आ रहा है नहीं समझे समास सम द्वि अक्षरम का करना है ना हमको हाँ जी अच्छा सूत्र में तो ष्टी बहुवचन में है हा जी अच्छा सृष्टि बहुवचन का मूल पद क्या होगा मतलब मतलब यह है कि मूल पद ये होगा संधकक्षरानी अच्छा हाँ हाँ समझ, समझ रहे हा, संध्यक्षरानी बहुवचन है संजक्षरानी जो है बहुत सारे संजक्षरों को हमको लेना है ठीक है संजक्षरानी को हम सृष्टि का बहुवचन करेंगे तो संधरान बने है। तो क्ष का अच्छा, उस, उसको पहुंचने के लिए हमको करना है। आ, है। तक पहुंचने के के लिए लिए हमको हमको करना करना है है तक तो इसलिए बहुव्री समा क्षण ये सूत्र का सूत्रक आरंभक तो सूत्र भाई क्षण द्वे वर्णे आरंभक यहा सूत्रम तथा सूत्रार्थ अस् अथवा वक्त शक्य ईकार ओकार का रहा, का रहा, का रहा, का रहा। संजक्षर ऐसी धक्षक्षराथवारसा संध्यक्षरम इति किम संध्याक्षरम इति किम संध्याक्षर के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिएगा संध्याक्षरम इति किम संध्याक्षर ये परिभाषा लिखा स्वरदयजय वृत्ति्यक्षरव एक, एक पदमस्त संधि स्वरद्वयधिजन्य स्वरद्व संधिजन्यम एक वृत्ति भवति दो स्वरों की संधि से हिंदी में अर्थ बता रहा हूं दो स्वरों की संधि से उत्पन्न होकर एक वर्ण के समान जिसका व्यवहार व्यो, होता है वृत्ति का मतलब व्यवहार दो स्वरों की संधि से उत्पन्न होकर भी एक वर्ण के समान जिसका व्यवहार होता है उसे संध्याक्षर कहते हैं स्वरद्वय संधिजन्यम एक वर्णवद वृत्तिर यती तरम बहती दो स्वरों की संधि से उत्पन्न होकर भी एक वर्ण के समान जिसका व्यवहार होता है उसे है संध्यक्षर कहते हैं इसे संधिस्वर भी कहते हैं द्विस्वर भी कहते हैं संयुक्त स्वर भी कहते हैं इनके पर्यायवाची शब्दों को लिख लीजिएगा संध्यार के जो पर्याय शब्द है स्वर स्वरह स्वरह संयुक्त संधिस्वर यानी संधिस्वर अंतिम व वाल कौन सा था संयुक्त स्वरह संयुक्त संधिस्वर द्विस्वर संयुक्तस्वर उच्य संयुक्तस्वरो उच्य नहीं बनेगा राजेश संयुक्तस्वर इत, उच्य इती करना इती जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा हाँ अब यह संयुक्त संधिश्वर कैसे अवर्ण इवर्ण मिलकर के एवर्ण बनता है अवर्ण अकार इकार संयुजार बहती अवर्ण उवर्ण संयुज्य मिलता ईवर्ण संयुज स्वामी जी जी यह अकार और इकार दोनों हस्व है उससे ये बनेगा जी। फिर आ और यीर्घ यी है उससे आई बनेगा जी फिर प्लुत से क्या बनेगा समझे वो तो उसमें मात्रा बढ़ जाएंगे उसमें मात्राए बढ़ेंगी फिर संयुक्ताक्षर कौन कौन सा बनेगा संध्याक्षर देखिए जब ए वर्ण बन गया तो ये वर्ण में जिसकी अधिकता होगी उसी क्योंकि व्याकरण में आगे जाके काम आएगा इवर्ण की अधिक मात्रा होंगी उसकी मात्राओं को बढ़ाएंगे अंतिम वाली मात्राओं को बढ़ाएंगे जी ये इस संदर्भ में भी व्याकरण में चर्चा होगी इसके बारे में संजक्षरों के बारे में कि जब स्थानांतर तमा प्राप्त होता है कौन सा प्राप्त हो जाए अवर्ण प्राप्त हो जाए या इवर्ण प्राप्त हो जाए जिसकी मात्रा अधिक होगी वो प्राप्त होगा ऐसा वहां पर निर्णय होगा इसलिए अंशी की मात्रा अधिक होती है हम्म जी फिर ये ये रहेगा या आई रहेगा समझिए या प्लुत्व में प्लुत्त आकार और प्लुत इकार मिलकर के जी आई का रूप बनेगा ये रूप बनेगा नहीं वो तो दीर्घ होता नहीं ये भी ये भी प्लुत होता है आई भी प्लुत होता है हाँ जी हाँ जी इसके दीर्घ और प्लुत्त होते हैं अरसव नहीं होते हैं बस अच्छा अच्छा ये का फ्लुत्व बोला गया हाँ जी हाँ जी। तो हम आगे बढ़ते हैं स्वामी जी ने क्या लिखा है वो आप पढ़ लिये पढ़ लेंगे आप अपने आप ओम हुआ है हाँ कार मिलित्वा ओम् भवति तत्र ओ कथं भवति तत्र नियमस्ति व्याकरणे नियमस्ति तत्र प्लुत् भवति तत्र व्याकरणस्य नियमे भवति भवान् पठिष्यति न व्याकरणमग्रे प्रथमावृत्तिं तत्र आगमिष्यन्ति सर्वं धन्यवादः तत्र ओ, ओ, ओ, ओ, तत्र तर नि व्याम यदा वदे तदा प्लु प्लु सहित वेद विना प्लुतेन न वेद नियम अस्थ अस्त संजक्षर अर्था जो ए ओ, हैं इनमें दो दो वर्ण मिले होते हैं स्वामी जी ने जो लिखा है उसको पढ़ रहा हूं जैसे अ आ, आ से ई मिलके ए बनते हैं बनता है अ आ, आ से ए आ, मिलके आई बनता है अ आ, आ से ऊ मिलकर ओ बनता है अ से ओ मिलके औ बन जाता है जैसे एकार के आदि में अकार का कंठ और अंत में इकार का कारुस्थान है इसी प्रकार ओकार में प्रथम कंठ और दूसरा ओष्ट स्थान है अंतिम सूत्र है देखिए सूत्र सूत्रस्य अर्थ स्पष्टम नावुद। नावुद। द्वेद्वे वर्णे दो आरंभ केवर्ण मिलकर आरंभ होता है सूत्र यहाँ तथे तस्थ वर्णे मिल्वा संग्यक्षरा आरंभक अन्तिमं सूत्र आरम्भ प्रारम्भ हा सूत्र मे जोड सकते ना, या य आरम्भ का शब्द न या आरम्भ का मत अवर्ण है वर्ण अवर्ण अपने स्थान वर्णने स्थानो मिला वर्ण को आरम्भ कत्पन्न अस्तु आरम्भ मत उत्पन्न धन्यवाद अन्तिमं सूत्रं पश्यन्तु हा सरेफ विवर्ण सरेफर्ण सरेफर्ण सरेफ मध्ये सहित रेफेन सहित सरेप बहु सलक्षण सस अस्त अला मधुनाव पश्यु अग्रे ज्ञान भविष्य बह्री सी तदा विस्तर ज्ञान भविष्य रेपेन सहित सरेफ बहू्री सामस बहुव्री अथवा तृतीय नहीं अहू्री अस्त साक्षात शदम दृष्टवा भतीय वर्दन अस्त तथा रेपेन सही सरेफ बहु सूत्र से अथ अस्सी अर्थ्रुत विद्य रिवर्ण रेफेन सहित रेपेन सहित अर्थात रेफ शुक् रेफ, रेफ, रेफ जो है नहीं, रिवर्न रिवर्ण जो है वो रेप श्रुति से युक्त होता है यहां रेफ की परिभाषा आपने पहले सुनी है आप में आपने बता सकते रेप को रेप क्यों कहते हैं हाजी फटने जैसा हाँ फटने जैसाते विपाट्य वस्त्रादि पठन ध्वनिवत वस्त्रादि पटन ध्वनिवत उच्चार्य तेती रेप मैं कह रहा था जो रिवर में है री री जो है इस री में रेप की श्रुति है मतलब उसमें रेप अक्षर नहीं है लेकिन सुनाई देता है श्रुति को मतलब सुनाई देना इसको समझना स्वर है ना ये स्वर है री इसलिए इसमें व्यंजन मिला हुआ नहीं रहेगा लेकिन बोलते समय रेप की श्रुति होती है श्रुति केवल सुनाई देता है केवल सुनाई देता है इसमें एक ऐसा धर्म है विलक्षण धर्म की रिवर्ण स्वर होता वी जब इसको बोलते हैं तो इसमें रेप की श्रुति होती है यानी रेप जैसा सुनाई देता री।, री री इसमें रेप की श्रुति होती है यानी रेप सुनाई देता है रर्ण सुनाई देता है वहां रहता नहीं है केवल सुनाई देता है सुनाई देने में इसकी विद्यमान है इसलिए यहां स्पेशल इसके लिए सूत्र बनाया है सरेखा ये व्याकरण में इसका काम आता है उसको ध्यान में रखकर के इसको इस तरह का बनाया गया जब आ, इन वर्णों को आदेश होते हैं व्याकरण में जैसे ई वर्ण के स्थान में आदेश होता है कुवर्ण के स्थान में आदेश होता है ऐसे रिवर्ण के स्थान में भी आदेश होता है तो क्या आदेश हो जाए उसको लेकर के लंबी चर्चा हुई है उसमें वहां रेप को जोड़ करके वहां पर उसका समाधान किया है इसलिए रिवर्ण के अंदर भी उसकी श्रुति उस रेप सुनाई देता है इसलिए सरेप रिवर्ण ऐसा कहो वहां संयुक्त अक्षर नहीं है यानी रेप उसमें रिवर्ण में दुड़ा जैसे आ और ई मिलकर के ये बना ऐसे ये री और रेप मिलकर के री बन गया हो ऐसा नहीं अथवा और कोई स्वर और रेप मिलकर के रिवर्ण बनाओ ऐसा नहीं कोई भी स्वर और रेब दोनों मिलकर के इकार वर्ण मिलकर के रेप के साथ में री बन गया हो ऐसा नहीं है उसमें रेव की होती है यानी रेप सुनाई देता है इतना समझना संस्कृत में उसका अर्थ क्या बनाया सूत्र का सूत्र शुट्र का सूत्रार्थ अस्थि रिवर्ण रेप श्रुतिया विद्य थे रेप सहित विद्य सहितो हाँ रेप सहित यानी रेप सहित श्रुतिया नहीं चाहिए वो, वो उसको खोला है ना सहिता को खोला है श्रुतिया अच्छा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ये प्रसंग पूरा हो गया है खाना आठ प्रकरणों में पहला प्रकरण है स्थान निदम इसको आपने पढ़ाया जाना है अब दूसरा प्रकरण है कर्ण प्रकरण कर्ण निदम स्थानिदम करण विधम का आता है साधन करण का आता है साधन अभी इस साधन को समझ लीजिएगा करण को करण क्यों कहते हैं इसकी परिभाषा मैं आपके सामने एक बार रख देता हूं करण की परिभाषा हां जी कर्णमित अस्त परिभाषा अस्टी ये न स्पर्शती तत्कर्ण लिखतो ये ना स्पर्शी तत्कर्ण उच्चारण करने वाला व्यक्ति उच्चारण करता ये ना स्पर्शी उच्चारण करने वाला जिस अंग से स्थान का स्पर्श करता है बोलने वाला करता बोलने वाला जिस अंग से स्थान का स्पर्श करता है उसे करण कहते हैं इस परिभाषा में सभी वर्ण नहीं आ पाते यद्यपि यह भी एक परिभाषा है उच्चारण करने वाला जिस अंग से स्थान का स्पर्श करता है उसे करण कहते हैं पर सभी अंग नहीं आएंगे जैसे नासिक की है नासिका से बोले जाने वाले उसमें तो नाक से जो बोलते हैं जिन वर्णों को उसमें तो स्पर्श जीव का नहीं होता है क्योंकि सभी वर्णों के उच्चारण में जीववा जो है जीभ मुख्य साधन माना जाता है तो जीव तो नासिका में नहीं जा सकता तो इसलिए यह परिभाषा जो करण की है ये एक प्रकार से अव्याप्ति को प्राप्त हो रहा है यानी सब जगह व्याप्त नहीं है सब जगह लागू नहीं होता है नहीं होती है परिभाषा इसको कहते हैं संस्कृत में अव्याप्ति व्याप्ति वाली परिभाषा उनकी व्याप्ति वाली तो व्याप्ति वाली परिभाषा एक और आपके सामने रख रहा हूं ये ना क्रियंते ये न क्रियंत अर्थात निर्वर्त्यंते निवृत्य अवृत्य वर्णा तत्क्रीय अर्थात निवृत्ं वर्णा तत्क सहायता से वर्ण उत्पन्न होते हैं उसे करण कहते हैं जिसकी सहायता से वर्ण उत्पन्न होते हैं उसे करण कहते हैं इसमें तदेव कर्णम तदेव स्थानम जहां जहां जीवा नहीं पहुंचती है जिस किसी भी वर्ण में जिस किसी भी वर्ण की उत्पत्ति में जीवा नहीं पहुंचती है तो वहां पर यह होगा थानम सदैव कर्ण आगे सूत्रकार बताएंगे इस करण प्रकरण में अंत में बताएंगे जिन वर्णों के उत्पादन में जिव्वा साधन नहीं बन पा रही है तो करण क्या होता है उसके लिए एक सूत्र बनाया है उसको ध्यान में रखकर के परिभाषा आ रही है ये न क्रियंत अर्थात निर्वर्त्यंत वर्ण तत्कर्ण वर्णः पुल्लिङ्गे अस्ति वर्णानि नभयलिङ्गे वर्तते वर्णशब्दः उभयलिङ्गी तु न जायते पुल्लिङ्गे आगच्छति एवं तु द्विचतुर्विंशतितमे सूत्रे द्वे द्वे वर्णे आ, तत्र तत्तु प्रयोग इति भवति <laughs> <laughs> केचन शब्दाः एवं भवन्ति वयं न प्रयक्तुं शक्नुमः तत्र प्रयोग भवति आर्षप्रयोगः ऋषिः वक्तुं शक्नोति वयं न वक्तुं शक्नुमः युवमपि भवितुम् अर्हति नपुंसि अपि भोतुम् अर्हति परंतु वर्ण की पुंडिंगे प्रयोग प्राय प्रयोग वर्ण वर्णय आग्छति परंतु ऋषि युद्ध भिन्नूपेण वजती अस्चार कैसा वह व्या अग्रे गर्ण ये षा अभूति ये पर, किशय अथवा ये निवृत्न्ते वर्णा तत्क अथ द्वितय प्रकरण अथ द्वित प्रकरण अब स्थानों के कहने के पश्चात दूसरे प्रकार दूसरे प्रकरण का आरंभ करते हैं स्वामी लिखते हैं अब के कहने के पश्चात दूसरे प्रकरण का आरंभ करते हैं इसमें जैसी जैसी क्रिया से जिस जिस वर्ण का उच्चारण करना होता है उस उसका वर्णन है परंतु यहां इतना अवश्य समझना है कि सब वर्णों के उच्चारण में जिवा मुख्य साधन है परंतु यहां इतना अवश्य समझना है कि सब वर्णों के उच्चारण में जिव्वा मुख्य साधन है क्योंकि उसके बिना किसी वर्ण का उच्चारण कभी नहीं हो सकता यहां सभी वर्ण से आप ये नहीं समस्त तिरसठ वर्ण ये आ, बहुनता में बात कही जा रही में भी बहुत सारी बातें होती हैं अब व्याकरण में इसका भी आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा व्याकरण में पढ़ते समय कहां कैसे प्रयोग होता है तो यहां बहुत्व को ध्यान में रख करके ये बात कही जा रही है व्याकरण से बहुत सारे सिद्धांत भी हमें पता लगता है जैसे शास्त्रों को जब व्यक्ति नहीं पढ़ता है तो अक्सर लड़ाई करता रहता नहीं यहां स्वामी जी ने ऐसा लिखा वहां ऐसा लिखा है कहकर के करके, लकीर के फकीर जैसा होता है ना उस तरह वो समझता है क्योंकि शास्त्र बहुत कुछ हमको सिद्धांतों को जनाते हैं एक सूत्र है तद्दित सर्व विभक्ति तदित्चा असर्व विभक्ति को लेकर के बहुत चर्चा होती है व्याकरण में महाभार पतंजलि भी करते हैं तो सर्व विभक्ति का अर्थ है सातों विभक्तियां पर विभक्तियां नहीं होती दो चार विभक्तियां होती है। जब दो चार विभक्तियां होती तो सर्व विभक्ति क्यों किया तो वो कहते हैं अनेकत्वा अनेकों ने अनेकत्वा शब्द का प्रयोग नहीं किया पर बहुतवार ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां सातों विभक्तियों में चार विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है और कहते हैं सर्व विभक्ति सर्व विभक्ति सभी विभक्तियां सभी विभक्तियां ऐसा बोल रहे हैं लेकिन प्रयोग में चार ही होते हैं तो बहुत के कारण से अनेकत्व के कारण से वहां सब शब्द का प्रयोग होता है तो ऐसे यहां पर स्वामी जी ने भी इसी अर्थ में किया है यहां पर और बहुत सारे सिद्धांत आपको स्पष्ट होते जाएंगे आगे करके और शास्त्रों को पढ़ने से जो जो हिंदी में लिखे हुए सिद्धांत हैं उनमें बहुत कुछ व्यक्ति अपने आप स्पष्ट समझ लेता है कि इसका अभिप्राय क्या है किस कथन का क्या अर्थ होता है कहा अर्थवाद होता है कहा प्रशंसा होती है कहां निंदा होती है कोई बात लिखती है तो प्रशंसा के लिखी है वो बात या वास्तव में विधि के लिए लिखा है प्रशंसा वाक्ति को विधि वाक्य मान लेता तो बहुत बड़ा दोष आता है इसकी तो इसलिए यहां पर इतना समझ लीजिएगा कि सभी वर्ण का मतलब है अधिकांश वर्ण बहुत सारे वर्ण पहला सूत्र देख लीजिएगा पहला सूत्र क्या कहता है ओम हाँ अत्र बहुशब्द से अर्थ अधिकम कथम बहुत मतलब अत्र किम अस्ती सूत्र मस्त द्वय और एक वचन वाला सूत्र है ना सूत्र है मैं आपको बताया अष्ट आप लोगों के पास होगा तो अष्टाध्याय निकालिए मैं आपको अष्टाध्याय के पहले पाठ का चौथा चौथा पाठ पहला अध्याय का चौथा पाठ निकालिएगा इक्कीसवां सूत्र देखिएगा पहले अध्याय का चौथे पाठ का इक्कीसवां सूत्र इक्कीसवां सूत्र कहता है बहुशो बहुवचना जहां बहुत द्योतक ज्योतित होता है तो बहुवचन का प्रयोग होता है उसके बाद लिखा है द्वे क्यों द्विवचन एक, एक वचन के लिए एक का और द्विवचन के लिए दो का प्रयोग होता है और पहले बनाए है बहुशु तो जहां बहुत का दोतर होता है तो वहां बहुवचन कव्य होता है तो बहुत में कम से कम तीन होना चाहिए और तीन से कितने भी अधिक हो वो बहुत्व का वाचक है और असंख्य का भी वाचक है असंख्य असंख्यता को बहुवचन शब्द से आप गृहित कर सकते हैं क्योंकि असंख्य भी बहुत है इस दृष्टिकोण से धन्यवाद हाँ अब सूत्र देखिएगा सूत्र क्या कहता है जिव्य तालव्य मूर्धन्य दंतिया नाम जिव्वा करणम जिव्य तालव्य मूर्धन्य दंत्यानाम जिवाकरण या करण को लेकर के बात कही जा रही है पहला शब्द है जिव्यता मूर्धन्य द्रंत्यानाम एक ही शब्द है द्रंत्याना तक समस्त पद है छे तीन है और जिवा एक एक कर्णम एक एक जिव्यता मूर्धन्य द्रंत्यानाम छीन जिव्वा एक एक कर्ण एक -एक।, एक, -एक, एक एक समास इसमें जो है उसको समझ लीजिएगा जिव्या बहुवचने जिव्याधन दंत दिव्यारूर्धन्यदंतिया दिव्यारूर्धन्यदंतिया इतरेतर योगद्वंद जिव्या इति इतरेतर मूर्धन्या दंत्यालव्यमूर्धन्यदंत्यातालव्यमूर्धन्यदंतिया इतरेतरगद्वंद सब सभी में युढ़व जिव्य में यीराववाच्य से में मूर्धन्यदंत सय देखिए तालव्य स्पष्ट है मूर्धन स्पष्ट है दंती स्पष्ट है पर दिव्य स्पष्ट नहीं है इसलिए दिव्वा का सीधा सीधा अर्थ जो है यहां अविधा से इसका अर्थ नहीं निकलेगा इस बात को समझना है क्यों है इस बात को समझ लीजिएगा जिवा स्थानीय कोई वर्ण नहीं है जिवा से कोई वर्ण उत्पन्न नहीं होता है इसको समझ लीजिएगा जैसे तारू से मूर्धा से दंत से वर्ण उत्पन्न होते जिव्वा से वर्ण उत्पन्न हो, नहीं होते जिव्वा तो कर्ण है पर जिव्या का मतलब जिव्वा से बोले जाने वाले यानी जिस स्थान को बताया जा रहा है जिन स्थानों वर्णों को बोला जाता है जिस साधन से उस स्थान को यहां संकेत किया जा रहा है जिव्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य से उन वर्णों को इसलिए यहां दिव्य का सीधा सीधा अविधा अर्थ नहीं इसको समझ लीजिए जिववा जिवा मूल्य है तो होता है नहीं जिव्य मूली है जिव्यमूली है वो जिव्य नहीं हो दिव्य दिवूली है जिव्वा मूली है जिवी नहीं है वो जिह्वा का मूल यही होता है ना समझ नहीं जिवा मूल है जिववा मूल अलग है जिवा अलग है ना जिव्वा जिवा का वो एक अंश है हाँ एक भाग है हाँ एक भाग है यहाँ जिवा से जि, जीव जी की बात हो रही है मूल की बात नहीं हो रही मूल को अलग रखा है ना इसलिए वो जिव्वा मूली कह रहा था जिव्य का अर्थ जिव्वा से उच्चारणीय भी नहीं हो सकता क्योंकि तालव्यादि वर्ण भी जिवा से उच्चारित होते हैं क्योंकि जिव्य कहने से पहले समझ लीजिएगा जिव्य कहने से जिव्वा से उच्चारणीय वर्ण नहीं ले सकते जिव्वा से उच्चारणीय वर्ण को जिव्य कहेंगे ऐसा नहीं कह सकते क्यों क्योंकि तालव्य भी जिव्वा से उच्चारणीय है मूर्धन भी जिवा से उपचार नहीं है दंत भी जीवा से उपचार नहीं है इसलिए दिव्य से जिवा से बोले जाने वर्ण ऐसा अर्थ नहीं ले सकते आ, ये, है, आ, इस बात को शाम पूरा अभी मैं अभी बोलूंगा आगे भी तो दिव्य का अर्थ दिव्या से उपचारणीय वर्ण नहीं ले सकते क्यों क्यों नहीं ले सकते क्योंकि तालबी भी यानी तालु से बोले जाने वाले मुर्दा से बोले जाने वाले दंत से बोले जाने वाले सब दिव्या से ही उच्चारणी है जिव्य से फिर सारे लोग सारे को ले लो सारे को ले इसलिए तालव्य मूर्द दंत ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है केवल दिव्या जिव्या दिव्याकरण ऐसा बोलते दिव्या दिव्या करण सब चाहिए और इस सूत्र में कंठ शब्द नहीं याद रखना कंठ कंठ शब्द नहीं है पर जिव्य शब्द है इसी को समझना है यहां पर पोस्ट भी नहीं है सुन अब वो उसका उसके लिए तो आगे बताएंगे। तो दिव्य का अर्थ जिव्या से उच्चारण नहीं ले सकते इसलिए अभिधा अर्थ घटित नहीं होगा यहां पर तो लक्षणा स्वीकार करना होगा लक्षणार्थ स्वीकार करना है जब लक्षण अर्थ स्वीकार करेंगे तो दिव्य का अर्थ होगा दिव्य मूली होना चाहिए फिर यदि लक्षणा में पहुंचते हैं तो दिव्य है का आता है दिव्याूली मतलब लक्षण का मतलब है जब सीधा अविधा से सीधा जैसा लिखा वैसा अर्थ नहीं लिख अर्थ निकलता नहीं है तो टेढ़े रास्ते फिर आपको पहुंचना है यानी चिन्ह को पकड़ करके आ, फिर अर्थ निकाला जाता है चिन्ह को पकड़ के अर्थ निकाला जाएगा संकेत संकेत चिन्ह को लेकर के फिर उसको लक्षणा कहते हैं तो जाना पड़ेगा लक्षणा में जाएंगे तो जिवा का अर्थ होगा जिवामूली अगर ले सकते हैं क्योंकि जिवा के साथ में जीवामूली भी एक स्थान है जिव्य से जीवामूल्य निकट है जिव्य का जो है निकट स्थान है वो जीवामूल्य बनेगा तो दिव्य का अर्थ जिव्वा मूल्य लेना पड़ेगा मतलब ज्यादा उचित है क्योंकि आचार्यों के द्वारा जिव्वा मूल्य को भी स्थान के रूप में स्वीकार किया यानी पानिनी ने जिव्वा मूल्य को एक स्थान के रूप में स्वीकार किया ही इसलिए दिव्य का लक्षणार्थ अगर ले तो उसका निकट अर्थ होगा जिव्वामूल्य जिब्वामूल है जीवामूल्य अगर लेंगे तो जीवामूली का एक सर है दिवामूली एक अक्षर ही है पर सूत्र में जिवा को करण बताया गया है जिवा को करण बताया गया है तो दिवाकरण का मतलब है पूरी जिवाकरण है न कि आदि जीवा नहीं पूरी जिवाही कर्ण है जिवा कर्ण मैसा का है तो वहां एक अंश को लेकर के नहीं बोल पूरी जीव, जीव को ही कर्ण बताया जा रहा है तो इसका तात्पर्य होगा जिव्वा के मूल भाग से लेकर के अग्रभाग तक संपूर्ण भाग ही जिवा कहलाएगा तो पूरी जिव्वाही यहां पर कर्ण रहता है तो इस से यहां पर दक्षिणा में भी जिवा मूली ना लेकर के हमको थोड़ा और दूर जाना है और दूर जाएंगे तो फिर हमारे सामने बचेगा कंठ ही है क्योंकि जिव्य के साथ में जीवामूली है और जीवामूली के साथ में कंठ जुड़ा होगा जहां जिवा का मूल है तो जिवा के मूल के आगे जाएंगे तो कंठ मिलेगा इधर उधर बहुत दूर भी नहीं जा सकते थोड़ा दूर है लेकिन निकट दूर है इस तरह हमको देखना पड़ता है यानी पहले जिव्य से जिवामूली तक पहुंचे जिव्वामूली से फिर हम उसके और निकट जिवामूल्य के निकट कंठ है तो कंठ में पहुंचे तो यहां पर दिव्य का अर्थ है कंठ्य ऐसा अर्थ लेना है अब सूत्रार्थ लिखिएगा जिव्यानाम अर्थात कंठ्यानाम अर्थात कंठस्थानिया नाम ये सूत्र आपके रूप में लिखिएगा आपको स्पष्ट वह सूत्र जिव्यानाम अर्थात कंठियानाम अर्थात कंठस्थानी नाम इसके साथ में जोड़ेंगे जिवामूल स्थानिया नाम चिवामूलियों को भी लेना है जिव्य से जिवामूल जिवा स्थानिया च जिव्या जिव्या कंठिया नाम, कंठिया नाम है कंठस्थ में जिह्वा मूलस्थनीलुस्थ मूर्धस्थुस्थ मूर्धस्थनी दंतस्थनी वर्णना वर्णा उच्चारणे प्रधानमं साधन जिह्वा अस्था ना। वर्णा उच्चारणे जिव्या कंठिया कंठस्थनी ना, नाम ना, ना, नाम जिह्वामूला जिह्वामूलस्थनीस्थस्थनी ना, उच्चारण प्रधानमं साधन जिह्वा अस्टेय लिखा सामने दिव्या कंठस्थानिया नाम, कं, नाम, मुल, नाम, कं, नाम के बाद में जिह्वा मूल मूलस्थानिया नाम चालुस्थानीया चा, नाम नाम मूधस्थान मूर्घास्थानीयाना दंतस्थानीया च वर्णा उच्चारणे प्रधानमंत्री साधन जिह्वा अस्थित विज्ञे विज्ञेय विद्येयम में विज्ञेय ज्ञा अब इसका हिंदी में आते समझ लीजिए कंठ से बोले जाने वाले वर्ण जिह्वा मूली से बोले जाने वाले वर्ण तालु स्थान से बोले जाने वाले वर्ण मूर्धा स्थान से, से मूर्धा से, से, से, से बोले जाने वाले वर्ण और दंत स्थान से बोले जाने वाले वर्णों के उच्चारण में कंठ से जिवा कंठ से जीवामोली से तालु से मूर्धा से दंत से बोले जाने वाले वर्णों के उच्चारण में मुख्य साधन जिवा होता है ऐसा समझना चाहिए सूत्रा ओम आदि ये जना सी हम्म तेषां जिह्वा एव नास्ति अथवा अर्धीजिह्वा अस्ति अथवा किं कारणमस्ति ते वर्णानामुच्चारणं न कर्तुं शक्यन्ते अत्र जिह्वा तु वर्तते यथा केचन सूर्यदासाः भवन्ति तेषां नेत्रे भवतः परन्तु न दृश्य न दृश्येते उद्घाटिता अपि भवन्ति न केचन भवन्ति निरुद्ध निरुद्धेत्रे भवता रा यदि संस्कृत का अभ्यासे के तु अहेगा कुछ ऐसे अंधे व्यक्ति हैं जिनकी आंखें बंद दिखती हैं पलखें जो है बंद होती हैं आपने देखा होगा बिल्कुल बंद होती हैं बंद पलकों वाले होते हैं कुछ अंधे व्यक्ति और कुछ ऐसे भी अंधे व्यक्ति होते जिनकी आंखें पलके खुले रहते हैं ऐसे ऐसा लगता है आपको वो देख रहे हैं पर वो देख देखते नहीं आंखें तो होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देता ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से जीव तो है लेकिन वो जीव हमारी जीव की तरह नहीं होती है वो मोटी होती आगे से आगे शॉर्क नहीं होता होती है जीव जीवा वो मोटी होती है सपाट होती है किसको समझे जो गूंगे होते हैं गूंगे होते हैं आप देखें उनकी जीव बाहर निकलवा करके देखिएगा हमारी जीव, जीव जिस तरह आगे एक जाके शॉर्क हो जाता है वैसा उनकी जीव नहीं होती वो सपाट होती है प्लेट की तरह होती है जैसे चावल निकालने का प्लेट होता है ना चम्मच होता है चावल निकालने का चरमच जिस तरह का होता है चावल निकालने के दो प्रकार के चरमच आते हैं मार्केट में एक तो कोन वाले आते हैं एक सपाट आते हैं जो आग का चिन्ह जैसा लगा रहता है ना ऐसा चम्मच आता है हाथ जैसा चिन्ह लगा रहता है उसमें ऐसा भी होता है कोन वाला भी आता है तो उन हमारा जीव जो है जो कोण वाला चरमच की तरह है और उनका जो जीव है वो हाथ वाला जैसा चरमच होता है ऐसा जीव रहता है और जीव हमारे जीव की अपेक्षा उनकी जीव जो है मोटी होती है और परमात्मा ने ऐसा उनका बना है कि वो बोल ही नहीं सकते विचारे पता नहीं कितना जो भी कारण रहा होगा वाणी का कितना दुरुपयोग किया होगा ये तो भगवान जानते हैं पर हम केवल अनुमान लगा रहे हैं कि जो व्यक्ति वाणी का बहुत अधिक दुरुपयोग करता है तो उसको वाणी नहीं मिलेगी भद्रम करने भी श्रोणिया अगर भद्रम हम नहीं सुनेंगे भद्र ही सुनते रहेंगे हो सकता आगे हमको कहां के नाम में जी कह स्पष्ट हो गया जी धन्यवाद एक प्रश्न अस्त अः जिह्वा तो कर्णमस्ती पर कर्म अस्थ परंतु कर्ता क्या वायु अस्त अथवा आत्मा अस्थ नहीं उत्ता तो आत्मा ही उत्मा है वो सब साधन बन जाएंगे उस रूप में क्योंकि वायु का संयोग भी चाहिए यानी आकाश और वायु के संयोग भी चाहिए ये सब साधन बनेंगे वर्णों के मूल मु, मुख्य साधन जो है जिव्वा है जैसे मुख्य साधन है वर्णों की निष्पत्ति में स्थान कारण बन रहे हैं साधन कारण रूपी जिव्वा भी साधन बन एक प्रकार से तो वर्णों को प्रकट करने वाला तो आत्मा ही है आत्मप्रेरित है आत्मा की इच्छा के बिना हम वर्णों के उच्चारण नहीं, नहीं कर सकते मुख्य करता तो आत्मा है ओम यहां जी. तो आ, मैं इसका प्रमाण के रूप में आपको आगे जो दिव्य का अर्थ कंठ जो किया है क्यों किया है इसके प्रमाण के रूप में मैं आपको अगला सूत्र दिखाता हूं आगे का ताकि आपको हो जाएगा कहां पर लिखा है उसमें ऐसा नहीं होते हूं जीवाग्रणम जिवाग्रीण करण बाकी वृद्धवाद में आपके सामने वृद्धवाद की चर्चा की थी जो बाढ़ में मिला है तो वृद्धवाद में एक सूत्र दिया है शेषा जिन वर्णों के बारे में नहीं बताया है उसके लिए वो सूत्र कहता है आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं शेष सालव्य और मुदन करना। करना। करना। आ, करना। करना है शेषाह वृद्धपाट में हां शेषाहस्थान करना ऐसा पाठ वृद्धपाट में कर्ण क्या हाँ शेष स्वस्थान करना बहुवचन जो स्क्रीन पर लिखा है वैसा ही है इसका अर्थ यह होगा शेषा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो गया और स्वस्थान करना यही प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है समास है स्वस्थान करण में यहां पर जो है यह समास अलग प्रकार कह है स्वंस्थानम एवं कर्णम ये शाम स्वं स्वं एव बहुरी स्वस्थ स्वस्थ ये स्वस्थ बहुशन कर्ण स्वस्व स्थनम ये, ये बहुरी बहुश शेषा का अर्थ है जो कहा गया है पीछे जो जो काम बताए ना यहां पुस्तक में देखेंगे एक दो तीन चार पांच छह सूत्रों में जो जो बताए हैं उनसे अतिरिक्त शेषा का मतलब है उक्ता ऐसा अर्थ करेंगे इसका उक्ता उक्ताद अन्य शेष उक्ताद अन्य शेष ऐसा तो सूत्रारिश्यवशिष्टूटा अवशिषूता कुवर्णर्ग उपद्मा ओष्ठिया वर्णा लिखन तो भूता उवर्णवर्ग उपजावर्णावार अुस्वार नासीक्या वर्णा उवर्ण अवशिष्टभूता उवर्णपवर्ग उपद्माष्ट्यवर्णास्वार नासीक्या वर्णा स्वस्थनक स्थानवे तेजा कर्ण स्थान ऐसा तो जो नहीं कहे हुए जो बातें हैं सर इसमें आ गया अवशिष्ट भूता उवर्ण पवर्ण पवर्ण नहीं पवर्ग उवर्ण पवर्ग ओष्ट ओष्ट्यादय ओष्ट्यावर्ण उवर्ण पवर्ग उपद्मा वर्ण उवर्ण पवर्ग उपद् उपद्मा वर्णा अर यलयच नासीक्यवर्ण स्वस्थनक ण का भोग अपने अपने स्थान वाले होते हैं केवल ऐसा ये पाठ है शब्द कर्ण का बौरी समाज जहां भी क प्रत्यय जुड़ता है क प्रत्यय कहते इसको जिस शब्द में क बौरी समाज को समझने के लिए बहुत सारे साधन है तो शब्द हमको ये बोवरी समास समझना हो यह बहुत बड़ा लिंग है का इसको कब प्रत्यय होता है तो स्वस्थ, स्वस्थ, का अपने अपने स्थान वाले होते हैं जहां भी अपने अपने स्थान वाले होते हैं ऐसा आता आता है तो वहां समास होता है इसमें स्वस्थान करण का प्रत्यय जुड़ा है इसमें स्वं स्थानी स्वस्थान कर्ण का ऐसा है कर्णम यशाम वर्णा स्वस्थान कर्ण का यानी समास होने के बाद में उसको कब प्रत्यय जोड़ देते हैं एक नियम है तो स्वस्थान कर्ण का ऐसा हो जाएगा तो आपका जोड़ने से अपने अपने वाले करण अपने अपने स्थान करण वाले होते हैं ये जो वाला अर्थ है वो का के कारण से होता है अवगत ओम भगवान धन्यवाद रुचि जी आपके क्या प्रश्न हैं ओम मी सूत्र संख्या सूत्र संख्या एक में मेरा प्रश्न है कंठ्यानाम अर्थात कंठ स्थानियां अंतरम अस्त कहाँ पर ओम स्वामी सूत्र संख्या एक में जो आपने लिखवाया है चिन्हव्या नाम अर्थात कंठ्यानाम अर्थात कंठ स्थानिया नाम अंतरम किमी नास्ती उसी को खोल करके बताया नाम आता कंठस्थानी नाम कंठियानाम को ही खोला है कंठस्थानिया नाम कंठ का मतलब कंठ से बोले जाने वाले तो उसको कंठियानाम और अगर कंठ्यानाम ना लिखेंगे तो दूसरा शब्द क्या लिख सकते तो कंठस्थानिया नाम कंठस्थान वाले ऐसा कंठिया नाम कोई कंठ्य कंठस्थानीय नाम है सब कूड़ा है अवगत स्वस्थ आगे ओम स्वामी जी जी शेष स्वस्थान करण आदि नाम अवगत शेषा का मतलब है जो जो इन वर्णों के जो साधन बताए ना छह सूत्रों में द्वितीय प्रकरण ये छह सूत्र है इन छह सूत्रों में जिन वर्णों के साधन बताए हैं उनमें सभी वर्णों के लिए नहीं बताए कुछ वर्ण बचे हुए तो जो सूत्रों में बताए गए वर्णों से अतिरिक्त को शेष कहते हैं सूत्रों में बताए गए वर्णों के अतिरिक्त जो वर्ण है बचे हुए वर्ण है उन वर्णों को शेष कहते हैं उन शेष वर्णों का कर्म साधन कौन सा है तो कहते हैं स्वस्थान करना अपने अपने स्थान ही उनके कर्ण है यानी स्थान भी हो ही और कर्ण भी हो इसका यह अभिप्राय द्वितीय प्रकरण में हां द्वितीय प्रकरण में ही बात करूं हां जी द्वितीय प्रकरण में द्वितीय प्रकरण में 6 सूत्र बताए हैं साधन के और कुछ वर्ण बचाएं, बच गए इन सूत्रों में नहीं आए जैसे मैं आपको बता रहा हूं उवर्ण है उ और पवर्ग है उपद्मानी है नासिक्य है अनुस्वार है यम है इनके लिए तो कर्ण नहीं बताया ये सब बचे हुए हैं इन बचे हुए, हुए के लिए कौन साधन है इन वर्णों को बोलने में कर्ण कौन सा बनता है उन वर्णों के लिए तो जीव को करण बताया है अब इन बचे हुए वर्णों के लिए कर्ण साधन कौन है किनके माध्यम से बोला जाएगा तो बताया है शेषाह जो बचे हुए वर्ण है वो वर्ण जिस स्थान वाले हैं वही स्थान उनके कारण है स्थान भी वही है और कर्ण भी वही ऐसा बताया इसकी चर्चा हम आगे करेंगे इसकी चर्चा हम आगे करेंगे करना कैसे समझेंगे और चर्चा कल कर लेंगे मतलब... हाँ जी हाँ इधर अवशिष्ट भूता पवर्ग उपद्मानिया वोष्ट वर्ण इति आप, आपने बताया था ना समझिए इधर पवर्ग और वर्ण वोष्ट में आता है ना समझे वो भी वोष्टी है उसी, उसी, उसी को करके कम्बाण्ड कोष्ठ लिख दोले ध्या चचा के य साधन भी है और आ, स्थान भी कैसे है इसको कल सम् अरीर विरम कल् का मतल सोमवा